पुराण रुद्र संहिता फिर व्यास जी के पूछने पर संत कुमार जी ने कहा महर्षि रणभूमि में आकाशवाणी को सुनकर जब देवेश्वर शंभु ने श्रीहरि को प्रेरित किया तब वे तुरंत ही अपनी माया से ब्राह्मण का वेद धारण करके शंखचूड़ के पास जा पहुँचे और उन्होंने उसे परमोत्कृष्ण कवच मांग लिया फिर शंखचूड़ का रूप बनाकर वे तुलसी के घर की ओर चले वहाँ पहुँचकर उन्होंने तुलसी के महल के द्वार के निकट नगारा बजाया और जय जयकार से सुंदरी तुलसी को अपने आगमन की सूचना दी उसे सुनकर सती साध्वी तुलसी ने बड़े आदर के साथ के रास्ते राजमार्ग की ओर झाँका और अपने पति को आया हुआ जानकर वह परमानंद में निमग्न हो गई उसने तत्काल ही ब्राह्मणों को धन दान करके उनसे मंगलाचार कराया और फिर अपना श्रृंगार किया इधर देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए माया से शंखचूर्ण का स्वरूप धारण करने वाले भगवान विष्णु रथ से उतरकर देवी तुलसी के भवन में गए तुलसी ने पति रूप में आए हुए भगवान का पूजन किया बहुत से बातें की तदनंतर उनके साथ रमण किया तब उस साधवी ने सुख सामर्थ्य और आकर्षण में व्यतिक्रम देखकर सब पर विचार किया और संदेह उत्पन्न होने पर वह तू कौन है जो डांटती हुई बोली तुलसी ने कहा दुष्ट मुझे शीघ्र बतला कि माया द्वारा मेरा उपभोग करने वाला तू कौन है तूने मेरा सतित्व नष्ट कर दिया है अतः मैं अभी तुझे श्राप देता हूँ सनत कुमार जी कहते हैं ब्रह्मन तुलसी का वचन सुनकर श्रीहरि ने लीलापूर्वक अपनी परम मनोहर मूर्ति धारण कर ली तब उस रूप को देख तुलसी ने लक्षणों से पहचान लिया कि ये साक्षात विष्णु है परंतु उसका पातिव्रृत्य नष्ट हो चुका था इसलिए वह कुपित होकर विष्णु से कहने लगी तुलसी ने कहा हे hey विष्णु तुम्हारा मन पत्थर की सदिश कठोर है तुम में दया का लेष मात्र भी नहीं है मेरे पति धर्म के भंग हो जाने से निश्चय ही मेरे स्वामी मारे गए क्योंकि तुम पाषाण सदिश कठोर दया रहित और तुष्ट दुष्ट हो इसलिए अब तुम मेरे शाप से पाषाण स्वरूप ही हो जाओ संत कुमार जी कहते हैं बुले यूँ कहकर शंख की व सती साथ भी पत्नी तुलसी फूट फूट कर रोने लगी और शोकार्त होकर बहुत तरह से मिलाप करने लगी इतने में वहाँ भक्त वस्थल भगवान शंकर प्रकट हो गए और उन्होंने समझाकर कहा देवी अब तुम दुख को दूर करने वाली मेरी बात सुनो और श्री हरि भी स्वस्थ मन से उसे श्रवण करे क्योंकि तुम दोनों के लिए जो सुख कारक होगा वही मैं कहूँगा भद्रे तुमने जिस मनोरथ को लेकर तब किया था उस यह उसी तपस्या का फल है भला वह अन्यथा कैसे हो सकता है इसीलिए तुम्हें उसके अनुरूप ही फल प्राप्त हुआ है अब तुम इस शरीर को जाग कर दिव्य देह धारण कर लो और लक्ष्मी के समान होकर नित्य श्रीहरि के साथ वैकुंठ में व्यवहार करती रहो तुम्हारा यह शरीर जिसे तुम छोड़ दोगी नदी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा वह नदी भारतवर्ष में पुण्य गंडकी के नाम से प्रसिद्ध होगी महादेवी कुछ काल के पश्चात मेरे वर के प्रभाव से देव पूजन सामग्री में तुलसी का प्रधान स्थान हो जाएगा सुंदरी तुम स्वर्गलोक में मृत्युलोक में तथा पाताल में सदा श्रीहरि के निकट ही निवास करोगी और पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष हो जाओगी तुम वैकुंठ में दिव्य रूप धारिणी वृक्षाधिष्ठात्री देवी बनकर सदा एकांत में श्रीहरि के साथ क्रीड़ा करोगी उधर भारतवर्ष में जो नदियों की अधिष्ठात्री देवी होगी वह परम पुण्य प्रदान करने वाली होगी और शेहरी के अंशभूत लवण सागर की पत्नी बनेगी तथा शिहरी भी तुम्हारे साप पत्थर का रूप धारण करके भारत में गंडकी नदी के जल के निकट निवास करेंगे वहां तीखी दांतों वाले करोड़ों भयंकर कीड़े उस पत्थर को काटकर उसके मध्य में चक्र का आकार बनाएंगे उसके भेद से वह अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाली शालक शिला कहलाएगी और चक्र के भेद से उसका लक्ष्मीनारायण आदि भी नाम होगा विष्णु के शालग्राम शिला और वृक्ष स्वरूप ने तुलसी का समागम सदा अनुकूल तथा बहुत प्रकार के पुण्यों के वृद्धि करने वाला होगा भद्रे जो शालग्राम शिला के ऊपर से तुलसी पत्र को दूर करेगा उसे जन्मांतर में स्त्री वियोग की प्राप्ति होगी तथा जो शंख को दूर करके तुलसी पत्र को हटाएगा वह भी भार्हीन होगा और सात जन्मों तक रोगी बना रहेगा जो महाज्ञानी पुरुष शालग्राम शिला तुलसी और शंख को एकत्र रखकर रक उनकी रक्षा करता है वह श्री हरि का प्यारा होता है सनत कुमार जी कहते हैं व्यास जी इस प्रकार कहकर शंकर जी ने उस समय शालग्राम शिला और तुलसी के परम पुण्यदायक महात्मा का वर्णन किया तत्पश्चात वे श्रीहरि को तथा तुलसी को आनंदित करके अंतर ध्यान हो गए इस प्रकार सदा सत्पुरुषों का कल्याण करने वाले शंभु अपने स्थान को चले गए इधर शंभु का कथन सुनकर तुलसी को बड़ी प्रसन्नता हुई उसने अपने उस शरीर का परित्याग करके दिव्य रूप धारण कर लिया तब कमलापति विष्णु उसे सांस लेकर वैकुंठ को चले गए उसके छोड़े हुए शरीर से गंडकी नदी प्रकट हो गई और भगवान अच्युत भी उसके तट पर मनुष्यों को पुण्य प्रदान करने वाली शिला के रूप में परिणित हो गए मुने उसमें कीड़े अनेक प्रकार के छिद्र बनाते रहते हैं उनमें जो शिलाएँ गंडकी के जल में गिरती है वे परम पुण्यप्रद होती हैं और जो स्थल पर ही रह जाती है उन्हें पिंगला कहा जाता है और वे प्राणियों के लिए संताप कारक होती हैं व्यास जी इस प्रकार तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने शंभु का सारा चरित्र जो पुण्य प्रदान तथा मनुष्यों की सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है तुम्हें सुना दिया यह पुण्य आख्यान जो विष्णु के महात्म से संयुक्त तथा भोग और मोक्ष का प्रदाता है तुमसे वर्णन कर दिया अब और क्या सुनना चाहते हो